योम व्योम बदविहाय दक्षिणा मुहूर्ते नम ओ क्ष नमो श्री शंकर नंद रूप जन्मलास महुशी मुनि के द्वारा रचित ये वंचित सी जिसके ऊपर श्री रामकृष्ण जो व्याख्या उसका टीका दिया हुआ है तो उन्हीं के शीर्षक परंपरा तो उसके ऊपर विचार करते हुए कल हम लोगों ने एक जो बहुत संगीत अथवा ज्ञान जो स्वरूप है क्रियात्मक नहीं वो हमेशा एक रूप है क्रियात्मक जो ज्ञान है जो शुद्ध बोध की सान्निध्य में बुद्धि में होती है इन दोनों का समझना है एक उपाधि रहित ज्ञान और एक उपाधि सहित ज्ञान उपाधि रहित जो ज्ञान है शुद्ध चेतन स्वरूप है वो हमेशा एक रूप है अब उपाधि के भिन्नता के कारण और ज्ञान में भिन्नता की प्रतिति होती है परंतु ज्ञान हमेशा एक रूप है स्वयं प्रकाश आगे बढ़ेगा कल हम लोग पांचवा तक पढ़ लिए थे ना कितना नंबर ठीक तो जिस में हमें इंद्रियों के माध्यम से बाहरी स्थूल वस्तु का ज्ञान होता है स्वप्नों काल में हमें जो है मत केवल मन के माध्यम से स्थूल शरीर से छूट जाते हैं तो हमको जब प्रातिभाषिक वस्तु का ज्ञान होता है और सुषुप्त काल में जो है सूक्ष्म दोनों शरीर के करके अपनी अज्ञान का आनंद हम लेते हैं तो ज्ञान का विषय अलग अलग है परंतु जो ज्ञान स्वयं स्वरूप उस ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है इसको समझाते हुए इसे यहाँ पे बढ़ते भविष्य स्मृति अंधेरा में कुछ स्मृति होती है सच अवबुद्ध विषय अवबोधम करता हूँ जो विष्को की स्मृति हमेशा कुछ ना कुछ अनुभव के अनुभव जो हमने अनुभव किया उसके स्मृति होती है, के होना नहीं है। तो हमने तो हम बोलते हैं दो चीज का अपनी अस्तित्व अपनी आनंद की अनुभूति और अपनी अज्ञान की मैं कुछ नहीं जाना इस प्रकार से अभिव्यक्त तो करते हैं इस प्रकार से जागृत सपनों से शुक्ति एक जगह पे दिखाने के बाद हम बोलते हैं तस्वस्व और उसके लिए देना अनुभवस्व स विषयाना और ज्ञान ये दोनों बिल्कुल भिन्न वस्तु है परंतु तो ज्ञान हमेशा एक रूप है उसको समझाने के लिए तस्वुभ स विषयात अज्ञात वो जो जो अनुभव करते हैं उस समय सुक्षिप्त अवस्था में अपने अज्ञान को अनुभव करते हैं वो जो विषय है जागृतकालीन विषय स्वप्नकालीन विषय है उसके साथ इसका अभिन्नता है मतलब एक ही रूप एक प्रकार है परंतु विषय की अलग अलग हो जाता है इस चीज को हम जो समझ पाते हैं और यही ज्ञान प्रत्येक जीत की परमार्थिक स्वरूप है और, तो और सात नंबर हमारे पुस्तक में दोनों एक साथ ही दिया हुआ है देखते सबोध विष्याद भिन्न सबोध विष्याद भिन्नोध ना ना न न स्वप्नो नोप इति भिन्न न बोधव न बोध बोध बोधव एवं एवं मजुगकलेश <Ah, कल्पिशु गता गता कथा कथा नोदीतीन का प्रभा संविदेशा मस अब्दयुग कल मदयुगु कथा का का नो देतीय प्रभा संवि स्वयं प्रभा से अर्थ तीन अवस्था में एक दिन में जागृत सप्न सुख तीन अवस्था के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते अनुभव करते हैं जो ज्ञान विषया भिन्न ज्ञान हमेशा विषय से भिन्न है विषय का शब्द ज्ञान का कोई संबंध नहीं है तो विषय न बोधा परंतु स्वप्न बोध में जो बोध था उस बोध से भिन्न नहीं है स्वप्न बोध पर जैसे सपकालीन बोध अलग अलग होते हैं हुए तो भी बोध भिन्न नहीं है विषय अलग हो जाता है जागृतकालीन बोध अलग अलग विषय होने पर अलग रूप में प्रतीत होते बोध एक ही प्रकार है इसी प्रकार से कि बोध हमेशा विषय से भिन्न है परंतु जागृत बोध स्वप्न बोध्ति बोध बोध भिन्न नहीं है विषय में भिन्नता है एक में स्थूल विषय है एक में प्रतिभाषिक विषय है एक में अज्ञान विषय है ये परंतु भिन्न नहीं है इसी प्रकार से तीन अवस्था में बोध एक ही है तदव जैसे एक दिन में दिन भर में जितना भी बोध हमें ज्ञान हमें होता है विषय सब अलग अलग हो जाता है परंतु बोध एक ही रहता है इसी प्रकार दिनांतर में भी पिछले दिन में भी वो बोध एक था अलग अलग अनुभव था अगले दिन में भी ऐसा ही होगा दिनांतरे भी है ना इस प्रकार से जो है एक के दिन में, में बोध हो रहा है उसमें विषय अलग अलग है कल का बोध अलग था और आने वाला कल में हो सकता है भिन्न हो जाए परंतु ये सब विषय अलग होते हुए भी शुद्ध बोध रूप है वो भी बोलते उसको जिस शुद्ध बोध रूप है उसमें भिन्नता नहीं होती इसी प्रकार से इस प्रकार दिनांतर में कई दिन मिल करके एक हफ्ता होती है फिर कई हफ्ता होकर के एक मास होता है कई मास हो करके वर्ष होते हैं कई वर्ष हो करके एक युग युग होता होता है, हो करके एक हो करके एक होता है। कई हो कल्प इसी प्रकार गत अनेक कथा मतलब जो बीत गए और जो आने वाले हैं, अनेक प्रकार की ज्ञान हमें हुई कितना जन्म है कितना ज्ञान परंतु ज्ञान न उदिति न ये ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होती ज्ञान की नाश भी नहीं होती ज्ञान हमेशा एक रूप में भी रहता है ना उदयती नष्ट में थी हमको तो लगता है विषय के साथ मिल करके प्रती होते हैं जैसे कि ज्ञान उत्पन्न हुआ ये जो है नए वैशे दर्शन बोलते हैं कि आत्म मन के समझुक् समापे ज्ञान उत्पन्न होता है परंतु वेदांति अथवा मुख्य श्रुति सिद्धांत ये नहीं है नित्य हमेशा रहने वाले एक रूप है न उदय थी न अष्टमे थी देख देखिए इसका दृष्टान तो अपने आप ही देंगे सूर्य में उदय भी नहीं है अस्त भी नहीं है परंतु तो हमारी आंख के सापेक्ष में वहां पे उदय अस्त के बारे में कथन मात्र होती है हमारी आंख के सापेक्ष में हमारी आंख के सामने आया तो हमने बोल देते हैं कि उदय हुई राक्ष पीछे चले, चले गए तो हमको हम बोलते हैं अस्त सूर्य में उदय अस्त नहीं है इसी प्रकार ज्ञान में भी उत्पत्ति और नाश नहीं है विषय के साथ इस ज्ञान को उत्पन्न हुआ ज्ञान नाश हो गया ऐसा प्रती होती है वो विषय के साथ परंतु उस ज्ञान तुमकी विषय हमारे मन से अभी निकल गया ये ज्ञान हमें रह जाए यानी कि ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता इसलिए है इसलिए बोलते हैं मास अक्त जुग कल गु ग्य मिस फ्यूचर पास्ट में फ्यूचर में जो भी कुछ हुआ अनेक कथा ये जो है ज्ञान अनेक प्रकार से होते हुए भी पास्तव न अष्टमे थे क्योंकि ज्ञान एक है ज्ञान अकेला है इसलिए इसका उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं होता संविद ऐसा स्वयं प्रकाश हम जानते कैसे ये संविद ये बोध जो है अपने आप स्वयं प्रकाश है किसी भी जगह पे उदय अस्त को जानने के लिए उदय अस्त को जानने वाला कोई चाहिए उदय हो रहा है से रहा है, है उसको जानने वाला कोई एक वस्तु चाहिए, परंतु ये जो ज्ञान जो है हमेशा एक रूप होने के कारण इसके पीछे कोई नहीं है इसलिए इसका उदय अस्त भी नहीं है हाँ परंतु वो एक है से समझ प्रकाश तो आप में जिस प्रकार को बादल के तरह पूरा घेरा हुआ है सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है परंतु तो जो बादल हमें दिखाई दे रहा है वो भी सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है इसलिए हम पता लग जाता है कि इसके पीछे सूर्य की प्रकाश है इस प्रकार ज्ञान हमेशा एक प्रकार शुद्ध रूप में विषय के साथ संबंध नहीं रखते बिल्कुल असंग रूप में ज्ञान रहता है परंतु तो विषय को प्रकाशित करते हुए विषय के साथ हुआ जैसा होती है और विषय मन से निकल गया तो ज्ञान हो गया ज्ञान हम भूल गए ऐसा लगता है परंतु जिसके द्वारा हम जानते हैं कि ये ज्ञान हमें हुई थी और भी ज्ञान हमको चला गया वो ज्ञान कभी विनाश नहीं होता वो ज्ञान हमेशा एक रूप से रहता ही है यहाँ पे देखिए दोनों श्लोक का अर्थ हो आप इसी को जो है टीका का लिख रहे हैं सब सब, सब, सब वो जो बोध अनुभव सबोधुप्त काल में जो अज्ञान का हमने अनुभव किया था उस अनुभव जो बोध के रूप में दिखाई दिया सौषुप्त अज्ञान अनुभव सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान का अनुभव ये सुषुप्त से सुषुप्त अवस्था को डिनोट करने के लिए सौषुप्त अज्ञानात भिन्न। जो हमारे विषय किया था ज्ञान का विषय किया था अज्ञान। वो बोध बोध अज्ञानात है कि जो विषय रूप में अपने अज्ञान को मैं देख रहा था उस अज्ञान से वो तो बोध भिन्न है क्यूँ पृथक भिन्न पृथक भवित हमारा भिन्न शब्द का अर्थ कर दिया वो उससे अलग होना चाहिए क्यों बोध, बोध रूप होने के कारण वो बिल्कुल एक चेतन तत्व तो है और जितने सारे विषय है वो सारा जड़ है ये दोनों एक साथ मिल ही नहीं सकता सर्वथ अलग है वो बोध रूप होने के कारण घट बोधब जिस प्रकार घट की बोध जब हमें होती है तो घट और बोध दो अलग वस्तु तो हैं घट अलग बाहरी वस्तु तो है मतलब मिट्टी का और बोध अंदर ज्ञान की वस्तु तो है ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकते परंतु एक साथ मिलकर के मुझे घट ज्ञान हुआ अलग भारी और बोध अंदर अब अपना स्वरूप यहाँ पे सुषुक्ति काल जागृत काल में भी विषय अलग बोध अलग स्वप्न काल में भी विषय अलग बोध अलग सुशुक्ति काल में भी विषय अज्ञान अलग और बोध अलग इसको बोला सबोध अनुभव विषय सुसुप्त में जो अज्ञान का अनुभव हुआ वो जो रूपी जो बोध है क्योंकि यहाँ पे अनुभव कर देखो भी बोध के साथ इसका सबोध बोध क्या था सूप्त अज्ञान अनुभव सुसुप्त में जो यानी कि सुसुप्ति का विषय क्या हो गया विषय अज्ञान भिन्न विषय जो है अज्ञान है उससे बोध भिन्न है इसलिए होना चाहिए क्योंकि बोध होने के कारण हो। वो वो है है इसलिए जिस प्रकार घट का बोध में घंट अलग तो तो होता है बोध अलग होता है एक और दूर है बोधांतर ना भिदे परंतु विशेष भिन्न होता है परंतु बोध अन्य बोध से भिन्न नहीं होता है वो भिन्न नहीं है परंतु से भिन्न है जब हमारा जो सुक्तिकालीन जो वस्तु विषय की ज्ञान हो रहा ये है ये दोनों भिन्न है ये दोनों अगर हम देखना सीख जाएंगे ना जागृत काल में विषय भिन्न तो समझ में आता है स्वप्नों काल में विषय अपनी मन ही अपने प्रोजेक्ट करके दिख रहे को हम देखना सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने दृष्टापात दृष्टा हो सकते हैं इसलिए इस इसी युक्ति को मतलब व्यवहार को अपने अनुभव में रख करके अब इसी को जो है यानी कि यही ज्ञान तो अनाधिकाल से चलता आ रहा है यानी कि यही ज्ञान तो आगे भी चलता रहेगा यही ज्ञान को तो मैं समझ रहा हमेशा अस्तित्व हमेशा रहेगा बोध स्वरूप होकर के मेरा अस्तित्व हमेशा रहेगा इसका आगे आप स्पष्ट करेंगे न्याय अन्य करता है एवं इत्यादि ना अच्छा एवं एका इस तत्व एक दिनांतर वो बोध दिनांतर में भी वही संपित है यदि तो एक दिन के आज का ज्ञान और काल का ज्ञान में विषय अंतर होने पर भी ज्ञान में अंतर नहीं है इसी प्रकार हफ्ते में दिन में साल में फिर जो है कल्प में युग में कैन हमेशा एक ही प्रकार से मान विद्यमान रहता है ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता विषय में परिवर्तन होता रहता है इसीलिए तीनों अवस्था में विषय भिन्न होने पर भी ज्ञान एक रूप है यदि एक, एक, एक दिन में ऐसा तो दिनांतर भी मतलब पिछले काल भी जो ज्ञान था आने आने वाले काल में भी ऐसा ही ज्ञान रहेगा इसी प्रकार से दिन तो के के ज्ञान तो नहीं रहता है हम भूल जाते हैं वो ज्ञान का दोष नहीं है वो बुद्धि दोष है बुद्धि में जो है होता जाता है और जो है मैंने परमानेंट रिएक्शन नहीं हुआ ब्रेन में इसीलिए हम भूल जाते हैं तो नहीं कितना परमानेंट होकर बैठा हुआ है कि जो है तो हम भूल तो तो तो तो तो जाते हैं तो इसलिए यहां पर बोलते हैं परंतु तो ज्ञान का दोष नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हम भूल गए भूल गए वो ज्ञान है वहां पर विद्यमान स्थान त्रय एक दिन वर्गृत जागृत आदि अवस्थात्रा एवं इसी प्रकार अवस्था में एक दिन में विद्वान जो ज्ञान है जागृत आदि में संबित तो सर्वम वाक्यम सवधारणा विन क्योंकि प्रत्येक वाक्य से एक निश्चय होता है क्योंकि हमारा बोध शक्त निश्चय होता है ये ज्ञान जो है जिस ज्ञान के द्वारा हम सारा चीज को जानते हैं जो ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है ये के। के इस प्रकार से दिनांतर में, में, में, में, में अनेक कथा और जो बीत गया उसमें भी ज्ञान एक ही प्रकार रहा और जो आने वाला है उसमें भी ज्ञान एक ही प्रकार रहेगा अनेक कथा वो ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होती अनाज भी नहीं होता तो। न उदेति न अष्टमेती एक आ को देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे दिवसी अवस्था अभेद जैसे एक ही दिन में अनेक प्रकार की अवस्थाओं के में से गुजरते हुए भी तो क्या होता है ज्ञानस अभेद ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं होती देखिए जो दक्षिणामूर्ति ना उसमें एक श्लोक आता है आता है वहाँ पे कि जागृता व्यवृता अंत स्फुन सदा स्वात्मा प्रकोटि करजताम जो मुद्रया भद्रया तस्म श्री गुरुमूर्त नम इदम श्रीदक्षिणाम मुर्त इस प्रकार अपने जीवन में बचपन से लेके बुरा पाता जागृत सर्वासुवस्था के परिवर्तन होते हुए बाल जागृता सर्वास अनुवर्त तो मानव पर दुष्के अंदर अनुवर्तित हो रहा है जो ज्ञान अभी मैं उसका मैं स्फुरन हमेशा होता ही रहता है तो इसलिए ये जो है ज्ञान अपने जीवन में बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक कितने वस्तु का ज्ञान हुआ विषय की भिन्नता शरीर की अवस्था की भिन्नता मन की स्थिति की भिन्नता बुद्ध स्थिति की भिन्नता सब होते रहे इसको तो तो तो देखने वाला उसको समझने वाला जाए उसका परिवर्तन है तो ज्ञान हमेशा एक रूप रहता है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तद्वत दिनांतर जता एक दिवसीय अवस्था त्रप्ञ अभेद ज्ञान की अभिन्नता है एवं दिवसे इस प्रकार दिन में भी अनेक अनेक प्रकारेना। अनेक प्रकार से अनेक कथा मूल में है अनेक कथा उसका अर्थ कर दिया अनेक प्रकार फिर गु दास्ट दा एंड आगमेश आय अतीत आगामी शु मासेशु मास क्या है वहां पे चैत्र आदि आदिशु बारह महीना जोधेश चार होता है सत्य तथा पर आदि शु और, तो और कल्पेश प्रकार से ज्ञानस अभेद ये सारा चीज परिवर्तन होता रहता है परंतु ज्ञान जो है उस रूप में प्रकाशित हो रहा है तभी तो हम सबको जान पाता है ये दिन बदल गया और फिर हफ्ता बदल गई फिर महीना बदल गया साल बदल गया जीवन की कई स्थिति बदल गई किस प्रकार युग बदल गया कल्प बदल गया हाँ हमारी बुद्धि मतलब नहीं पाते हैं सूक्ष्म शरीर अलग अलग शरीर हम भूल जाते हैं परंतु व्यक्ति को देख करके मन में इसको निश्चय कर सकते हैं ये जो ज्ञान है अनाधिकाल से एक ही प्रकार से चलता रहेगा यही ज्ञान जो है क्या होगा कि जो स्वरूप यह हम अभिन्न रूप है इस प्रकार बोध हो जाएगा बस उसी भाव में हम सिर जाएंगे कि शरीर प्राप्त नहीं होगा के आत्मा तभी नहीं होगी इसी प्रकार बोलते एवं एक तथा अनेक प्रकार चैत्रदीसु अब प्रभादीसु युगेश ब्राह्मदिशु च्नस अभेद एव अर्थ कितना तो। भी कल्प बीत जाए ज्ञान तो एक ही प्रकार से रहते हैं संविधान समर्थने फलम इस इस प्रकार प्रकार से ज्ञान जब जब एक है है हम समझ में आ जाता है, तब उसका फल फल क्या हुआ कहते हैं पे पे देखिए गत गत अगमेशु गत पास्ट और आगामी तो यहाँ पे पास्ट में उसका उदय नहीं हुआ था और आगामी में उदय नहीं होगा ऐसा करके बोलना चाहिए था परंतु तो, उदयती न वो उसका उदय भी नहीं होता में बोल रहा है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ इसलिए पे तो पास्ट और आने वाला है भविष्य यहाँ पे दो प्रकार से बोलना चाहिए था उदय नहीं होता था और आगे भी उदय नहीं होगा ऐसा कहना चाहिए था परंतु उसका अस्त भी नहीं हुआ था और आगे अस्त भी नहीं होगा ऐसे नहीं बोलते हुए यूनिवर्सल के लिए हमेशा जो है इसीलिए बोलता है न उदे थी न अस्त में थी एक असंभित संभित हमेशा एक अकेला ही रहता है असंग ही रहता है किसी के साथ एक संबंध नहीं था ऐसा स्वयं प्रभात यदि अकेला है तो जानेंगे कैसे स्वयं प्रभाष अपने आप अपने अपने प्रकाश से अपने हम अपने पूछना नहीं पड़ता और मैं हूँ ये बोध हमें रहते हैं इसके लिए भी हमें अपना अस्तित्व की बोध है कि नहीं इसके लिए हमें किसी को पूछना नहीं पड़ता इसलिए ये बोध स्वयं प्रकाश है ये अपने आप हम अनुभव कर सकते हैं बोलते हैं देखकर फलम भाव न न स्वयं उदयती मतलब न उत्पति ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होती न अष्टमे थी मतलब ज्ञान का नाश भी नहीं होता एक स्वरूप भूत ज्ञान है उसका उदय भी नहीं होता उसका नाच भी नहीं होता यदि उदय होता तो नाश भी होता न उदयता न अस्तमयता छोदा यहाँ पे देखिए और कोई नहीं है क्योंकि कोई वस्तु की उत्पत्ति हुआ कि नाश हुआ उसको जानने के लिए उसके पीछे को कोई एक तत्व चाहिए यदि ज्ञान के पीछे ही कोई एक साक्षी के पीछे कोई दूसरा साक्षी होता अब तक तब क्या हो जाएगा तब तो अनावस्था दोष जाएगा अथवा उदय अस्त होता तो उसको जाना ही नहीं जाएगा यदि जानने के लिए एक और ज्ञान को चाहिए था तो क्या हो जाएगा कि अनावस्था दोष और यदि ज्ञान के लिए ये और कोई जानने वाला नहीं है तो हमेशा अज्ञात रह जाएगा परंतु तो ऐसा भी नहीं होता भी नहीं रह जाता और एक ज्ञान ज्ञान की नहीं। इसका मतलब क्या है ये ये प्रकाश प्रकाश अब समझ पाते हैं आप उसके बोलते जत तो संबित की आंबित हमेशा अकेला ही है अत न उदय थी इसका उदय भी नहीं होता अत मतव अकेला है इसलिए इसका उदय मत इसको पीछे जानने वाला कोई नहीं है उदय हुआ की प्रकार रहता है मतलब मतलब उत्पत्ति असिदे कोई जानने वाला नहीं हो तो उत्पत्ति बिना सिद्ध नहीं होगा उत्पत्ति विनाश को सिद्ध करने के लिए कोई न कोई पीछे जानने वाला चाहिए छ उत्पत्ति बिनाशयोर तया एव संविदा ग्रह तुम अशक्यता अपने उत्पत्ति और विनाश को मैं कब पैदा हुआ मैं अपने आप को जान लूंगा मैं कब मरूंगा मैं अपने अप जान लूंगा जिस समय ये तो कभी होता ही नहीं है विनाश इन दोनों का तया एव उसी के द्वारा ही मतलब संबित इसीलिंग तेना नहीं बोला तया एव संविदा उस संबित के द्वारा ग्रहितुम अशक्य उसका ग्रहण करना संभव नहीं संविदानतर अभाव चाह दूसरा कोई ज्ञान भी नहीं है ज्ञान नहीं ही है इसीलिए इसका उदय और अस्त भी नहीं होता क्योंकि उदय अस्त मतलब उत्पत्ति और विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको जानने के लिए उससे भिन्न एक तत्व की आवश्यकता होती है परंतु तो ऐसा तो नहीं दिखाई देता महाराज हमें तो लगता है कि हमें विषय की परिवर्तन विषय की मतलब परिवर्तन को देख करके विषय के साथ साथ मिलकर के हमको ऐसा लगता है कि ज्ञान हुई मेरे को पहले जो है न्याय का ज्ञान नहीं था अब न्याय का ज्ञान हुआ न्याय का ज्ञान न्याय विषय के साथ मिल करके और नए संबंधित ज्ञान उत्पत्ति हुई जैसा प्रती होता है बौद्धिक है परंतु तो नए संबंधित ज्ञान उत्पत्ति हुआ मैं मैं मैं न्याय को समझा ये जिस ज्ञान से समझा वो ज्ञान की कभी परिवर्तन नहीं होता उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती उसके अनाज भी नहीं होती बोलते हैं ना असाक्षी और उत्पत्ति विनाश और असिद्ध क्योंकि साक्षी नहीं जानने वाला कोई हुए बिना इसकी उत्पत्ति इसके नाश हुई ऐसा शुद्ध नहीं हो पाता अपने बिना स्वप्न उत्पत्ति को मैं अपने आप जान लूंगा ये भी नहीं हो सकता जानने के लिए कोई दूसरे को रखूंगा तो अनावस्था रूप से अपने आप जानूंगा ये भी होना संभव नहीं इससे क्या सिद्ध होता मैं स्वयं इसी सिद्ध होता है कि मैं स्वयं लॉजिक मैं स्वरूप तो को उत्पत्ति विनाश है अपने उत्पत्ति विनाश अपने ही ज्ञान के द्वारा मैं जान लूंगा ये भी ग्रह अशक्यवाद होना संभव नहीं है और दो ज्ञान ज्ञान भी नहीं है। क्यों दुस्ता नहीं है है क्यों ननु अभावे अभावत यदि संविध अंतर आपका नहीं है तो इसका भी भान नहीं होगा तो जगत अंतत तो आ जाएगा मतलब यदि इस म, क्या हो गया वो ज्ञान यदि ज्ञान कोटी में आ जाएगा और दूसरा कोई जानने वाला नहीं होगा तो संसार अंत उसको जानने वाला कोई रहेगा ही नहीं उसका जानने वाला वो ज्ञान ज्ञाता मतलब जो संबित जो है वो जदि कोटी में आ जाएगा तब तो संसार अंध हो जाएगा क्यों ज्ञाता कोई रहा ही नहीं ज्ञाता तो एक ही है ना अन्य दृष्टा जिन दो तीन ज्ञाता नहीं है हमारे पास हर एक शरीर में एक ही ज्ञाता है कारण भिन्नता भिन्नता भिन्नता के, ग्यों बस्तु के भिन्नता से ज्ञान की होती है परंतु तो ज्ञान भिन्न नहीं है ज्ञान एक ही है यदि इस प्रकार उसको दूसरा जानने वाला नहीं है तब तो ज्ञान शरीर जगत अंध हो जाएगा हाँ जगत अंध हो जाएगा यदि ज्ञाता ज्ञ बन जाएगा तो। तब कोई दूसरा ज्ञाता नहीं रहेगा आज दूसरा ज्ञाता के मान्यता देगे तो अनावस्था दोष आ जाएगा उसको जानने के लिए दूसरा दूसरा के लिए तीसरा दूसरा के लिए जो था इस प्रकार मानना पड़ेगा इसलिए बताए कि ननु संविद अभावे को अभावात, कोई पे नहीं होने से कोई जानने वाला कोई नहीं रह जाएगा इसीलिए क्या हो जाएगा कुछ भी वस्तु की भान नहीं होगा कुछ भी वस्तु की भान नहीं होगा जगत आंध्य हम प्रसिद्ध पूरा जगत अंधेरा मतलब वस्तु को सिद्ध ही नहीं हो पाएगा इत इसलिए क्या बोला ऐसा संविद स्वयं प्रभा ये जो है ये ज्ञान स्वयं प्रकाश है अपने आप समझ सकते हैं आप इस चीज को कि जो ये ज्ञान कैसे स्वयं प्रकाश है एक, दो पे दिखाया। क्या दिखाया ज्ञान की अनंतता देश और मतलब काल और अपरिच्छिन्नता ये दिखाया और दूसरी बात क्या दिखाया कि दूसरा कोई ज्ञान नहीं है वो एक ही है अक्सर इससे क्या हो जाएगा तीनों काल में अनादि अनंत काल से एक ही ज्ञान ये चलता रहा है ज्ञान ही हमारा जो बोलेंगे यही है इसके साथ इसलिए ज्ञान तो हमारा क्या लाभ हुआ बस ही तो तुम्हारा तो इसको अत्र स्वरूप है बोलेंगे स्वयं प्रकाश अविदी अपतिर घटवा के शब्द यहाँ पे बहुत है हम अनुमान शब्दों को सामान्य भाषा बताएंगे ये संबित इसको पक्ष बना दिया स्वयं प्रकाश और स्वयं अपने आप अपने को प्रकाशित करते हैं क्यों अविद्य क्षति विषय रूप से जानने योग्य नहीं होते हुए हमें अनुभव में आता है को ध्यान देखना। से जानने को नहीं होते हुए अविद्य क्षति अपरक्ष आता है और इसके लिए कोई हमें अन्य दृष्टांत तो नहीं बिना सजाती है कोई वस्तु नहीं है इस प्रकार ज्ञान व्यतिरिक्त दृष्टांत दे रहे मतलब घटव घट क्या होता है कि जो है अवैध नहीं है विषय रूप में जाना जाता है मतलब उसको हम विषय रूप में ही जानते हैं बोलते हैं।, तो हैं।, तो हैं कि संवेद मतलब ये जो ज्ञान ये स्वयं प्रकाश है अवैध विषय रूप में जानने को नहीं होते हुए अनुभव में आने के कारण जैसे जैसे घट मतलब इसका विपरीत उल्ट में जानने जो इसका भी या ज्ञान समान खड़े अयम विशेषण असिध हेतु दिया है अवेदी अपर हेतु असिध मतलब नहीं बैठता ये नहीं बोल सकता संबित ऐसा नहीं है ऐसा नहीं नहीं है ये कह सकते अपरक्षता आप तो तो तो ही विषय बन गया सिर् संवित अपने मतलब विषय रूप में नहीं जान पाता परंतु हम अनुभव करते हैं इसको इसलिए संविधत्विदी अपने आप कोई ले गई संपित्री तो तो है कर्म कर्म तो पे तो जाना ही नहीं जाएगा कभी इसलिए पर दूसरे के द्वारा जानेगा तो अनावस्था दूसरा जाएगा इसलिए मैं स्वयं प्रकाश हूं मैं काल परिचि नहीं हूं इस भाव को करना है। जो हमने अपने ऊपर बोझ आरोप कर रखा उसको हटाना शास्त्र शास्त्र के माध्यम से अरे ये सच नहीं था जो मैंने अपने को मान रखा था और सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जो हमने अपने को मान्यता दिया हुआ है वो वैदिक तो जाग जी कर्म हमको कि मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्र हूं मेरे को काम करना चाहिए, साथ बोला इसलिए चाहिए, चाहिए, अब यही वेद से भी है कि नहीं तू ये नहीं है यहाँ पे यह जो कंट्रोडिक्शन दिखता है का कर्म कांड को मतलब तो किए भी ना हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं और कर्म कांड को करेंगे तो बस अपने कर्तित्व भक्तृत्व परिचीनता की बहुत सबसे बड़ी हमारी जो है बोध में ये डालते हैं परंतु यदि उसी कर्म को फल इच्छा तो तो तो करते होकर के कर पाएंगे तब हमको ज्ञान की मार्ग क्यों ले जाएगा तब वो हमारे लिए प्रतिबंधक नहीं बनेगा यही चीज को इसीलिए वेद की अनुपयोगिता नहीं है वेद की उपयोगिता इसी में है परंतु तो हमारे अंतर की भाषणा तो कमी नहीं होती इसीलिए हम उस परिचिन्न भाव में ही रह जाते हैं अनेक की पुण्य के फल स्वरूप ईश्वर की कृपा से जब यह भावना मन से निकल जाती आपने बताया ना चाहे विशेष असिद्ध हेतु हेतु अविधत अपरोपाशिदी तो उसके मतलब पक्ष में नहीं बैठेगा ये नहीं कह सकते हो संविध ऐसा ही है यदि आपने में में जान लेता तो कर्म करती भी तो कर्म दोष हो हो जाता जाता जाता आदि दूसरे के द्वारा जाना इसलिए यही इसके लिए वो में नहीं जाने जाने पर भी विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है। परंतु अपने आप आप में अनुभव किया जा सकता है बोलते हैं अन्नदेव तथवा रूप में जानने को नहीं होते नहीं नहीं जानने है है उसका अनुभव जा सकता है। इसको यहां पे इस इस प्रकार प्रकार से समझा दिया मत हमारा स्वरूप जो बोध है मैं चेतन ही मैं जानता हूँ ये चेतनता जो है असंग है व्यापक है, है भोगता भी नहीं है अत स्व प्रकाशक स्वप्रकाशक भाषा अपने, अपने प्रकाश से अपने आप प्रकाशित हो रहा है जो बोध तो है ना प्रकाशक है क्योंकि इसका उदय नाश आना जाना नहीं होता हमेशा एक ही रूप में रहता है हमेशा एक ही रूप में रहते है इसलिए होते हैं स्रकाशकना भाषा महान स्वयं प्रकाश में भाषित होने के कारण शंबीद, ये संबित सर्व अवभाषक संभव सबका प्रकाश न जगत अंधत्व प्रसंग इसलिए जो है ये जगत समझ में नहीं आएगा जगत संबंधित होते अंधेरा हो जाएगा सब ये प्रसंग ही नहीं आएगा उस ज्ञान की प्रकाश से सारा चीज प्रकट ज्ञान यदि एक बार गेहूं बन गया यदि इसलिए कभी अपने को विषय रूप में जानने की इच्छा ही मत करना वही सबसे बड़ा गलती हो जाता है क्यों हम सभी वस्तु को विषय रूप में जानने की इच्छा करते हैं उससे जब हम जानने तो जानने तो जानने की इच्छा करेंगे तब क्या जाएगा जाएगा जाएगा वाला वाला बन तो तो कोई रह नहीं नहीं पाओगे आप आप अपने यही प्रकाश जो चेतन है वही सबका का प्रकाशक है अपने को प्रकाशित कर सभी के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है और वो एक है अनेक नहीं, नहीं है इस एक शब्द के द्वारा अनाधिकाल से अनंत विषयों में एक मई इसी ज्ञान के इसमय का प्रकाश अभिव्यक्त हो, हो रहा है आप है, बोलते हैं ठीक है जो ज्ञान आपने बोला जो है स्वयं प्रकाश है अनाधि है अनंत है उसे मेरा क्या लाभ नुकसान हुआ उससे मेरा क्या लाभ नुकसान है संविध नित ये ठीक है आपने जो कहा मान लिया कि होने दो ऐसा कि संबित नित्त भी है और है है और प्रकाश उससे हमें हमें क्या है? हमें क्या क्या लाभ होगा इतत इस... देखो संसार में जिस वस्तु को हम हमारा क्या दो चीज है एक आनंद और एक प्रेम जिस वस्तु में प्रेम होता है उस वस्तु से हमें आनंद मिलता है और हमारा मन हमेशा बोलता है कि वस्तु हमेशा हमारे पास रहे जिस वस्तु में हमारा प्रेम होता है उससे हमें आनंद मिलता है और हम नित्य आनंद में रहना चाहते हैं इसलिए हम क्या चाहते हैं कि वस्तु हमारे पास हमेशा रहेमन लॉजिक है उसी को आश्रय करके ये दिखाना चाहते हैं कि संभित यही है यही है जिसको तुम ढूंढ रहे हो ये वही संभित है समझने की तुम्हें क्या आया बस यही आया कि तुम्हें तुम तुम्हें वस्तु को इस प्रकार से, इस से परंतु इससे इस हमारा क्या लाभ होगा इस मैं मैं करके बोल रहे अंतर बोलते यही तो संपित है और मैं मैं करके तो अहंकार बोलता तो है तो अहंग संपित है जतत की इत आह उसके उत्तर में कहते हैं नंद परेमास्प्रेमास्पद जत परेमास्प मान भूव मान भूबं भूयासम मान हि भोग इति प्रेमत्में इति प्रेमात्मते आत्मा, ये ये आत्मा, आत्मा परानंद पर आत्मा परानंद परेम पर पर पर प्रेम दत परेम सेत मान भूवि भूयासम सं इति इति इति नीभत्मी प्रेमाते बोल रहे हैं जब कि स्त्रीलिंग है आत्मा पुलिंग में स्कूल आत्मन प्रातिपादी होते हैं तो जब हम इदम शब्द प्रयोग करेंगे तब तो जो है क्या करना चाहिए तो पुलिंग में इधम का अयम होता है इदम ही रहता है यहाँ पेम बोल दिया एम शब्द क्या हो गया संबीत। ये जो संबित है ये जो ज्ञान है यही यही तुम्हारा शब्द यही तुम्हारा स्वरूप है ठीक है या, तो या, आत्मा को दिखाने पहले संबित को दिखाया ए, इस कनेक्शन को नहीं छोड़ना संबित को दिखा कर का बोल रहे संबित स्थिरेंगे तुम्हारा स्वरूप है बोलता पूछा कि हमेशा हमारा क्या लेना देना होगा? तो अच्छा तो हमारा स्वरूप है कैसे समझेंगे मारा आनंद क्योंकि ये तो आनंद देता है ये आनंद है कैसे आनंद है क्योंकि आत्मा के प्रति प्रेम है तुम्हारा सभी व्यक्ति का है परम प्रेमास्पद हम जो क्योंकि जो प्रेम की आस्पद होगा जहा पे मेरा स्नेह होगा प्रीति होगी असक्ति होगा वो हमारे लिए आनंददायक होता है तो ये आत्मा हमारा समस्त प्रेम का आस्पद है तभी तो ये आनंद आत्मा मैं हूँ इसका हमको आनंद देता है इसीलिए जो वस्तु तो हमारा प्रिय है जिससे मुझे आनंद मिलता है उस वस्तु तो हम कभी नहीं चाहते हमसे अलग हो जाए इसीलिए ये जो आत्मा हमेशा बना रहे ये चाहता है माँ न ऐसा कभी ना हो कि मैं नहीं रहूं रहू एक हो गया के रूप है और एक हो गया भूयासम भूयासम भूयासम भूयासम ये सर्वेशम मंगलम भूया नहीं बोलते सकते आशीर्ग है तो एक हो गया मैं कभी ना रहू ये कभी ना हो ये कभी ना मां नू बि भू या प्रेम आत्मा से क्या दिखाई पड़ता है ये जो सभी व्यक्ति यही चाहता है मैं कभी ना रहू ऐसा कभी ना हो इसे क्या सिद्ध होता है कि सभी व्यक्ति का अपने आत्मा में प्रेम है अपने स्वरूप में सभी व्यक्ति का प्रेम है और प्रेम है इसीलिए हमारे लिए आनंददायक भी है इसीलिए इसीलिए आप किसी व्यक्ति को देखो कोई भी व्यक्ति को देखो कोई वस्तु का ज्ञान होता है वो आपको एक नया वस्तु जान लिया अच्छा तो आपको सभी को सभी को आनंद होता ही है वो तो आनंददायक होता है वो आनंद विषय आनंद से नहीं है वो आनंद अपने ज्ञान से होता है आपको क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश होने के कारण और प्रेम की आसपास होने के कारण वो जो है आनंददायक होता है ये ये यदि इतना विवेक अगर हो गया ना तो देखना ज्ञान और विषय विषय चले हमें कोई परक नहीं पड़ता हम सोचते विषय हमको आनंद देता है विषय आनंद देने वाला चीज है ही आनंद देता है हमारा स्वरूप होकर के संबित बैठा हुआ है किसी भी व्यक्ति को किसी भी बस्तु करना बस्तु का ज्ञान होने पर वो आनंद क्यों होता है, अच्छा, है? इसीलिए बैठा हुआ है जबकि हम जानते हैं ये ज्ञान हमेशा हमारे रहने वाला नहीं है चला जाएगा जाने परंतु वो जो स्वरूप भूत होकर आत्मा बैठा हुआ है वो जो है हमारे लिए परम प्रेमास्पद है और परम प्रेमास्पद जो हमारे लिए आनंददायी होता है इसीलिए हम कभी नहीं चाहता है कि मैं ना रहूर सिस्टमेटिक तो बता रहे हैं तो है क्युं? है, प्रत्येक व्यक्ति है। है? आएगा क्योंकि वो हमें आनंद देता है अपने अस्तित्व में आनंद देता है इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं नहीं रहू ये कभी ना ये जो है बॉम्बर स्टिंग श्लोक है इसको यदि आप तरफ से एक बार बैठ के विचार करेंगे तो पता लग जाए वेदार्न श्रुति बोलती है तदेतक प्रेय पुत्रात् प्रेय वित प्रेय अन्नस्मा सर्वस्मा अ, अ, अन्न तरम जदयम आत्मा अंतर तरम आत्मा सबसे अंदर रहने वाला है तदेतक प्रेय पुत्र यही आत्मा जो है ना अपने पुत्र को आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है पुत्र प्रेम परंतु आपकाल में पता लगता है कि पुत्र से भी अब मैं अपने लिए अपने आप अधिक प्यारा घर से घर से में आग लग जाए और फिर अपने आप पहले बाहर लिए हम सबसे अधिक दूसरा नहीं है इसलिए प्रियो पुत्र तो पुत्र से भी अधिक प्रियो है आत्मा प्रियो वित्वा अपने मेहनत से कई धन ऊपर चढ़ गया बीमार पड़ा तो डॉक्टर का बोलता है डॉक्टर हम आपको हमारे जितना था है सब दे देंगे मेरे को बेचारे अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई की खर्चा जीवन बचाने के लिए मत आपने उसके बेचारे को यह पता नहीं है कि शरीर तो उत्पन्न हुआ नाश होगा हो ही होगा वो उस आत्मा को वो शरीर रूपी आत्मा को बचाना चाहते हैं डॉक्टर की खेला है डॉक्टर आत्मा को छू भी नहीं पाता परंतु उसमें तादा तादा ऐसा हो रहा है उसको बचाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं परंतु क्या दीक्षित होता है मैं रहू हमेशा रहू मैं अपने लिए और मैं अपने लिए प्रेमाशन इसीलिए इसलिए वो जितना भी मेहनत की गड़ी कमाई के दर्जा हो अपने लिए मैं उसको खर्चा करने के लिए तैयार हो जाता डॉक्टर जितना पैसा दे दो गंभीर को बचा लो वो प्रयोगी प्रेम अनुस्मत सर्वस्म्त बाहरी कोई भी वस्तु मेरे को अच्छा लग रहा है बाहरी वस्तु हमको अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा अच्छा आत्मा को आपको अच्छा लगता है बाहरी वस्तु अच्छा है क्यों हमको अच्छा लग रहा है और जो प्रियोता है इसी दूसरे के निमित्त के नहीं अंदर अन्य वस्तु में जो प्रियोता है आत्मा के निमित्त से इसलिए अन्धवस्तु प्रेमास्पद है आत्मा परम प्रेमास्पद है इसको अच्छी तरह से आत्मा के यहाँ परम प्रेमास्पद क्यों बोला वस्तु वस्तु भी हमें अच्छा लगते तो अच्छा, लगते हमें अच्छा लगते हैं, क्यों लगता है क्योंकि हमें नु काम है पति प्रिय भगवती आत्मा काम है पति प्रिय भगवती पति को अच्छा लगेगा इसलिए पत्नी पति को प्रेम करती बात नहीं है अपने को अच्छा लगता है ठीक इस प्रकार पति भी पत्नी को प्रेम करते हैं पत्नी यही बात नहीं है अपने को अच्छा लगता है इस प्रकार से जो है हर जगह प्रशंसा की यही नियम है इसको दिखाने के लिए यम संबित यम संबित आत्मा ये संबित है हमारा स्वरूप है क्यों क्योंकि ये परम आनंददायक है आनंद हमको कौन देता है इसके प्रति हमारी प्रीति होती है वो हमारे लिए आनंददायक होता है इसके प्रति हमारे प्रीति आनंददायक नहीं होता है। इसीलिए आज जो जहाँ प्रीति होती है जो हमको आनंद देता है हर, हर एक व्यक्ति में लागू होता है, वो चाहता है, है वो हमेशा रहेगी ये सभी व्यक्ति का भाव रहता है इसीलिए वो मैं ना रहू मैं हमेशा रहू इस प्रकार मैं ना भी कभी ना हूं मैं हमेशा रहू ये भाव मन में आता है और इसी भाव भी वो बेचारा शरीर भाव करके फिर जब परिवार को है मैं मैं पुत्रों के के के रूप रूप में मैं में में इस इस संसार भावना को ले को लेकर आगे बढ़ाता भी रहता है इस अपने स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण इस प्रकार से है फिर दुख हो जाता है एवं आत्मा परान परम प्रेमास्पदक चतक क्योंकि यही आत्मा परम प्रेमास्पद है इसीलिए परम आनंददाई है ये ये ही संबित है, यही जो संबित जो अनादि काल से नित्य रूप में भी आता जाता है इससे क्या सिद्ध हो गया कि आनंद तुम्हारा स्वरूप है और इस आनंद के संबित रूप में ज्ञान रूप में जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त तो हो रहा है यही तुम्हारा वो स्वरूप है और इसलिए परम प्रेमास्पद है और इसीलिए तुम्हारे लिए आनंददायक है और जो वस्तु आनंद तो के, तो के, के साथ आध्यात्म कर मन में ऐसा भाव आता है मैं मर ना जाऊ मैं मेरा मैं हमेशा रहू न अबुमा मैं ना रहू ऐसा कभी ना हो मैं ना रहू ये कभी ना हो और थी मैं हमेशा मैं हमेशा रहू भू धातु क्या दिखाई पड़ता है इस आत्मा में रूपी आत्मा में ही हमारा प्रेम है रूपी इस आत्मा में हम सभी का प्रेम है और स्वाभाविक रूप से है वो परंतु तो हम समझ नहीं पाते हम उसी का रिफ्लेक्शन क्योंकि अंदर है ना इसीलिए और बाहर विषय है इसलिए विषय के हमारा प्रेम है और वो विषय में तो स्वाभाविक है वो घटने बढ़ने वाला है इसलिए यहां पर दुख सुख में परिवर्तन होता रहता है वेरिएशन होता रहता है एक बार इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है क्योंकि आत्मा को तो सामने निकाल करके दिखा नहीं सकते इसीलिए अनुभव के द्वारा द्वारा समझा रहे हो गया संभित जो बोध दिखाई ये जो बोध है ना एक आत्मा भवि तुम यही मेरा स्वरूप है क्यों नित्य स्वयं प्रकाशक आत्मा ये नित्य होते हुए बोध अनाथिकल से चलता रहा है ये स्वयं प्रकाश है अब देखो ये एक तो आपने मैं घटाऊ कि हम चाहते हैं कि मैं हमेशा रहू मैं अपने आपको जानता भी और इसके लिए मैं दूसरा को पूछता भी नहीं हूँ मैं हूँ कि नहीं ये भी नहीं पूछता हूँ और मैं जानता भी नहीं किसी से पूछता दो चीज समझना अपनी विद्यमानता और अपनी विद्यमानता के ज्ञान दो चीजें है यहाँ पे दोनों ही जो है आत्मा का स्वरूप है अपनी आत्मा इसलिए आत्मा बोध स्वरूप है विद्यमान स्वरूप है इसलिए बोलते हैं जो संबित है आत्मा भवित्व मध्यती यही हमारा स्वरूप होना चाहिए क्यों नित्य स्व प्रकाश नित्य है आज स्वयं प्रकाश है क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश को जानता और नित्य मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि उपाधि के साथ तादात्मक करके अपने को अनित्व मान लिया परंतु तो जब हम यही संबित को अपना स्वरूप मानेंगे तो हमारे नित्य तो हमेशा बनी रहेगी मृत्यु का डर ही चला जाएगा बिल्कुल जनम न तदैम जो ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है मतलब जो इस प्रकार नित्य स्वयं प्रकाश नहीं है वो आत्मा नहीं हो सकता जो नित्य स्वयं प्रकाश नहीं है वो आत्मा नहीं हो सकता कैसे घट घट नित्य भी नहीं है स्वयं प्रकाश भी नहीं है इसलिए आत्मा नहीं है गिन्न मूल आत्मित प्रसा जो है नित्य है, नित है और संभित रूप है इसको सजा करके दिखाने के माध्यम से सत्यत्म अपित इसलिए आत्मा ही एकमात्र सत्य रूप है ये भी दिखाना जाता ये भी यहाँ पे क्या कथन हो जाता है सत्यत्म अपितम भवती नित्यत्व तो अतिरिक्त सत्यत्व तो अभाव है ना जो नित्य नहीं होगा वो सत्य नहीं हो सकता है इसीलिए वेदांति जगत को मिथ्या बोलते है कि जगत नित्य ही नहीं अनित्व है इसलिए परंतु ध्यान रखना, और मिथ्या में भिन्न भी है जो अनित्व होगा वो सत्य नहीं हो सकता है और जो सत्य होगा वो अनित्व तो नहीं हो सकता है परंतु सत्य और मिथ्या में भिन्नता है और अन्य सभी वादी ने जगत को अनित्व तो माना परंतु वेदांतिक जगत को मिथ्या मानते है क्या भिन्नता है अनित वस्तु जब नाश होते हैं तो उसका कुछ अवशिष रह जाता है अनित वस्तु जब नाश होते हैं तो उसका कुछ अवशिष रह जाता है परन्तु मिथ्या वस्तु का जब नाश होता है उस मिथ्या वस्तु का कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प उसका मिथ्या अनिर्वचनीय बोलते हैं क्योंकि वो अथवा सत्यवासत दोनों रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता यदि सत्य होता तो हमेशा रहता और यदि वो बस सत होती तो हमेशा होती और यदि वो असत होता तो कभी नहीं दिखाई पड़ता परंतु तो ऐसे विषकर बिल्कुल भी पड़े वो दिखाई भी पड़ता है हमेशा नहीं रहता ज्ञान होने के बाद नाश हो जाता है इसलिए आप ये कहने का भी पाए कि नित्य वस्तु और मिथ्या वस्तु में ये भिन्नता है वेदांतों में कि तो कभी -कभी में है, तो में है। अनित्त जो अनित और मिथ्या शब्द एक रूप में प्रयोग कर देते हैं परंतु अनित और मिथ्यानता है अनित प्रती भी होती है और, और नाश होने के बाद उसका गोच अवशिष उस अनित वस्तु अवशेष रहता है परंतु तो मिथ्या वस्तु प्रतीति होती है और उसका ज्ञान नाश होता है अनित्य वस्तु किसी प्रक्रिया के द्वारा नाश होगा और मिथ्या वस्तु ज्ञान के द्वारा नाश होगा और ज्ञान के द्वारा नाश हो करके उसका कुछ अवशेष भी नहीं रह जाएगा बिल्कुल जाएगा इसे उस मिथ्या वस्तु का ये भिन्नता है कि अनित्य और मिथ्या में नित्व अतिरिक्त सत्यत्व अभावात सत्यत्म तीसरी आत्मा इस संबित में नित्व भी सत्यत्व भी है तत् नितम सत्य मिथि बाचस्पति मिश्री लोग ही देखे ही दिखाया क्या दिखाया ही ये ये आत्मा आत्मा भी भी है है इसलिए क्योंकि हम तो तो तो तो आनंद ढूंढ रहे हैं और कैसे आनंद ढूंढ रहे हैं हमें हमेशा रहे तब न आनंद देगा आत्मा ही हमेशा रहता है इसीलिए यही आनंद देगा इसलिए आत्मा प्रेमास्पद भी है ये परम आनंद भी है परम प्रेमास्पद भी है इसीलिए बोलते हैं आत्मा न आनंद परानंद आत्मा यदि अनुसंज यहाँ पे पर उस आत्मा को अन्य कर लेना पड़ेगा आप सबके साथ आत्मा परम प्रेमास्पद है इस प्रकार से और चंद पर शु आनंद स्थिति पर समय जो पर है वो जो श्रेष्ठ है और वो आनंद रूप है वही पर मतलब निर्देश है और कोई सुख हो ही नहीं सकता ये सूक्ष्म है आत्मा की थी अर्थात तंत्र हेतु इसके विषय में हेतु कहते हैं क्यों क्योंकि आत्मा परोम प्रेमास्पद है।, है जो प्रेमास्पद होता है आनंददायक होता है जो प्रेमास्पद नहीं है वो आनंददायक भी नहीं इससे क्या सिद्ध होता है सभी व्यक्ति की अपने स्वरूप में ही सबसे अधिक प्रेम है इसीलिए अपने स्वरूप हमारे लिए सबसे आनंद क्यों आनंद नित्य है इसलिए सत्य है अनित्य वक्त होता है, ये है? ये है, है। होता तो ये सत्य नहीं होता ही मित् हफ्ता और फिर नाश हो जाता है ये सारा चीज कैसे क्रम से, से देखे रिलेट करके रखा हुआ है परस आनंद स्थिति पर आनंद निश्चर्म तथा हेतु महम हेतु क्या है परम प्रेमास्पद जत जस्मात्ना परस निरुपाधिकृतिश विषय तस्मात् जो है कारणा जिस कारण से क्या है ये जो परम तत्त्व है परस निरुपाधिकत्य न ये जो परम तत्त्व क्यों है सारा जब उपाधि से रहित हो जाता है समुद्र से रहित हो जाता है शुद्ध अपने भाव में है वो है, so है। क्योंकि यदि किसी निमित्त को लेकर कहता तो बोलते संसार में अन्य वस्तु आत्मा की प्रेम के लिए अच्छा लगता है परंतु तो आत्मा को दूसरे की प्रेम के लिए अपना को अपना को अपने लिए अपने को अच्छा लगता है दूसरे के लिए नहीं ये आत्मे लिए अपने ध्यान देना कभी कभी ऐसा लगता है कोई व्यक्ति उस भगवान अब मर नहीं अच्छा है मरना अच्छा मतलब तो क्या है शरीर की अथवा व्यवहारिक परिस्थिति इतना है उसके लिए बोल रहे हैं कि आत्मा यदि प्रेम आस्पाता है तो सुइसाइड क्यों करेगा सुइसाइड करने से आत्मा थोड़ी जाएगा, तो जाएगा। शरीर जाएगा वो शरीर अथवा परिस्थिति से परेशान होकर के वो उस समय उस शरीर को नाश करना चाहते हैं या तो निश्चय प्रेमना निर्दय प्रेरणा स्ने तस्मा फिर रखेंगे बज रहा है हमें तैयार होना पड़ता है थोड़ा इसलिए हमारा विद्यानंद मुनि जी ने शुरू शुरू से टॉप किया आत्म का बोध कैसे होगा सीधा सीधा दिखाना शुरू कर देखो यहीं पे दे बैठ करके अपने को समझ सकते हो ये मतलब भी भी का अगर ठीक हो जाए तो बिल्कुल अपने अनुभव में आ जाता है पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण नमो नमो मोनारोना